सीमा माँ शारदा देवी गृहिणी सीमा अपने स्नेह भाजनों के प्रीति पूर्ण दान को सौगुना बढ़ा कर देखती थी सुहासिनी देवी ने एक बार अपने पति के हाथों से सीमा को कलकत्ते में एक डिब्बा मंजन भेज दिया था बैराम बाटी लौटकर कर यह स्मरण करते हुए मां ने उनसे कहा तूने यह जो मंजन भेजा था सभी ने उसकी तारीफ की सुहासिनी ने उनसे विनती की कि दीक्षित होते हुए भी उनसे साधन भजन नहीं हो रहा है यह सुनकर श्रीमान ने कहा था तू यह जो काम करती है इससे ही तेरा साधन हो जाता है इससे बढ़कर और साधन भजन है ही क्या ठाकुर से कहो जिससे भक्ति मिले सुख दुख आपदा विपदाओं से ही संसार बना हुआ है थी चाहती थी कि सभी को आनंद दे और सभी को लेकर आनंद करे पर विपरीत शक्तियाँ अनेक जगह इस चेष्टा के को व्यर्थ कर देती थी भ्राताओं के स्वार्थ बुद्धि भतीजों का आपस में द्वेष, नंदी देदी की छुआछूत राधु का बावली सा हठ और छोटी मामी का पागलपन ये सब मिलकर जिस अवर्णनीय वातावरण की सृष्टि करते थे उसमें एकमात्र धीरता स्वरूप माँ के लिए ही शांत रहकर गृहस्थी का काम करना संभव था इन सब लेकर ही श्री का पारिवारिक जीवन बना था हम इस दुखद अध्याय के प्रायः अंत में पहुँच गए हैं केवल पगली मामी की दो चार बातें ही बाकी है 1907 सौ ईस्वी के फरवरी के आरंभ में सुरबाला देवी राधू के आभूषण लेकर की गई थी उनके पिता ने आभूषण छीन लिया इससे सुरबाला और भी क्षिप्त हो गई और जयराम बाटी लौटकर कर के मंदिर में माँ गहने दो माँ गहने दो कहती हुई रोने लगी सीमा उस समय अपने मकान में बैठकर दूसरों से बातचीत कर रही थी दूसरा कोई वह रोना नहीं सुन रहा था इतने दूर से सुनना संभव भी नहीं था पर वह रोदन मां के कानों में पहुंचा। उन्होंने कहा जाती हूं जाती हूं बेटा उसके मेरे सिवा और कोई नहीं है पब्ली सिंह वानी के यहाँ गहनों के लिए रो रही है इतना कहकर वे चली गई उन मादनी उनके साथ आई पर उस समय धून बदल कर कहती नहीं कहती रही नंद तुमने ही मेरे गहने अटका रखे हैं तुम्हें नहीं देती श्रीमान ने उत्तर दिया यदि मेरे पास होते तो मैं अभी कौवें की भीड समझकर उन्हें फेंक देती और भक्तों से कहा गिरीश बाबू कहते थे कि यह मेरे संग की पगली है बाद में एक दिन सवेरे श्रीमान ने एक भक्त को घर के एक पुराने नौकर के साथ पगली के पिता के यहाँ भेज दिया ताकि वह या तो आभूषण लौटा लाए या ब्राह्मण को साथ लाए ब्राह्मण आए पर आभूषण नहीं दिए श्रीमान ने बूढ़े ब्राह्मण के पैर पकड़कर अनुरोध किया आप मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दें तो भी लालची ब्राह्मण का मन टस से मस नहीं हुआ दूसरा कोई उपाय न देख श्रीमान ने सारी बातें लिखकर कलकत्ते चिट्ठी भेजी कुछ दिन बाद मास्टर महाशय और श्रीयुक्त ललित चटर्जी कैसर आए ललित बाबू के साथ कलकत्ते की पुलिस के एक बड़े अधिकारी का पत्र था उसकी सहायता से वे बदनगंज थाने से पुलिस लाए और साहबी भेष में शिव चौदस के दूसरे दिन डोली पर चढ़ पगली के पिता के पास आए मानो आप ही पुलिस के एक बड़े अधिकारी हों इधर जयराम भाटी से उनकी यात्रा की तैयारी देख श्री डर गई कि कहीं उनके हट से बूढ़े ब्राह्मण अपमानित ना हो अतः उन्होंने मास्टर महाशय को पीछे भेज दिया संध्या होने के पूर्व ही ललित बाबू आभूषणों के साथ ब्राह्मण को लेकर सीमा के यहाँ आए और ब्राह्मण ने आभूषण लौटा दिए इस घटना का तो यही अंत हो गया पर रात को दो बजे अंदर से खबर मिली कि सीमा को नींद नहीं आ रही है सिर चकरा रहा है इतना सुनते ही कई लोग उनके पास आ इसका कारण पूछने लगे उन्होंने कहा वे सब तो गहने लाने चले गए इधर मैं दिन भर यह सोचकर अस्थिर रही कि कहीं ब्राह्मण का अपमान न हो जाए इस चिंता से वायु प्रबल हो जाने के कारण ऐसा हुआ है 1913 सौ ईस्वी के फरवरी में श्रीमा कलकत्ते से उद्बोधन में थी कलकत्ते के उद्बोधन में थी सुरबाला की धारणा थी कि श्रीमा ने दवा दारू से राधु को अपने वस्म कर उससे दूर करके रखा है पर राधू के लिए कुछ भी नहीं रख खर्च करती जा रही है इससे उन्हें चिंता हुई कि बाद में राधू क्या का क्या होगा इसलिए वे श्रीमा को लगातार गाली देती थी एक रात को भोजन के बाद इस प्रकार की गालियों से उब कर स्रीमा ने कहा तू मुझे साधारण मनुष्य मत समझना तू मुझे मां बाप की गाली देती है पर मैं तेरा अपराध नहीं लिया करती सोचती हूँ कि ये दो चार शब्दों के सिवा और कुछ तो है नहीं यदि मैं तेरा अपराध लूँ तो क्या तेरी रक्षा हो सकती है जब तक मैं जीवित हूँ तेरी ही भलाई है तेरी बेटी तेरी ही रहेगी जब तक बड़ी नहीं होती तभी तक मैं देखभाल करती हूँ नहीं तो मुझे क्या माया है अभी काट सकती हूँ कपूर की भांति कब उड़ जाएगी पता भी न चलेगा तब पगली का सुर पलटा वे कहने लगी कब मैंने तुम्हारे बाप का नाम धरा है मैंने बाप का नाम नहीं धरा ऐसा ही कहा तुम जिसे देती हो उसे सब कुछ जो दे डालती हो सीमा अंतिम बार जयराम बाटी में थी शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं था दुर्बल थी राधू का उपद्रव भी बहुत था छः महीने पहले संतान होने के बाद से वह चल नहीं सकती थी ऐसे समय एक दिन पगली सुरबाला को ख्याल हुआ कि उनका जमाई मनमत खो गया है बहुत जगहों में ढूंढा भी पर पता ना मिला अंत में तालाब में उतर बहुत देर तक ढूंढती रही अचानक सोचा यह सब ननन का काम है तुरंत भीगे कपड़े में ही दौड़ी आई और रोने लगी ननंद जी मेरा जमाई तालाब में डूब गया है अब क्या होगा घबराकर कर सीमा ने सबको बुला भेजा एक आदमी ने आकर सब कुछ सुनकर कहा मनमत बनिया की दुकान पर ताश खेल रहा है मैं देख आया हूँ सिमा ने कहा दौड़कर उसे जल्दी बुला लाओ मरमत उसी समय आ गया मामी क्रोध से सिमा को भला भुरा कहती चली गई इसके बाद की घटना बड़ी ही मर्मांतक है उससे असीम सहनशील श्री भी धैर्य खो बैठी बैठी या हम ही भूल समझ रहे हैं क्योंकि जगन धैर्य नहीं खो सकती परंतु लीला स्मरण के लिए उन्मुख हो वे अपनी पगली को तुरंत अपने निकट खींच लेने की व्यवस्था मात्र कर रही थी घटना इस प्रकार है पहले कही गई हंसी और करुणा से भरी घटना के दिन संध्या को श्री रात के लिए तरकारी काट रही थी अचानक छोटी मामी ने आकर कहा तुमने ही तो राधो को अफीम खिला पंगू बनाकर अपने वश में कर रखा है मेरी नाती को मेरी लड़की को मेरे पास जाने भी नहीं देती भक्तों के विश्वास करने या समझाने की इच्छा न रहने पर भी श्रीमा उस समय बंधन काटने को उद्यत थी अतः निर्विकार चित्त से उन्होंने कहा ले जा अपनी लड़की को वह पड़ी हुई है क्या मैंने छिपा रखा है मामी झगड़ने को आई थी इसलिए माँ की उदासीनता ने मानो उनके घाव पर नमक छिड़क दिया गाली से शुरू कर दो चार बातों के बाद ही उनकी उग्रता चरम सीमा पर पहुंच गई सीमा को मारने के लिए वे एक जलनाने की लकड़ी लेकर दौड़ी उस प्रियंकारी मूर्ति को देख माता जी चीख उठी अरे कोई है पगड़ी ने मुझे मार डाला वरदा महाराज दौड़कर आए तो देखते हैं कि लकड़ी सिर पर पड़ने वाली ही है उन्होंने लपक झटके के साथ उसे दूर फेंक दिया और मामी को दरवाजे से बाहर निकाल क्रोध से कांपते हुए उन्हें फिर उस मकान में पैर रखने को मना कर दिया इधर श्रीमा भी उस उत्तेजना से मानो बदल गई अचानक उनके मुख से निकल पड़ा री पगली तो क्या करने जा रही थी तेरा वह हाथ गिर जाएगा दूसरे क्षण ही वे जीप काटकर कर उठी और श्री राम कृष्ण की ओर देख हाथ जोड़कर बोली ठाकुर या मैंने क्या किया अब क्या होगा मेरे मुँह से तो कभी किसी के लिए अभिशाप नहीं निकला अंत में वह भी हुआ अब फिर क्यों उस समय श्रीमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे वह करुणा की मूर्ति देख वरदा महाराज स्तंभित हो गए उनका अपना क्रोध पता नहीं कहां चला गया श्रीमा के देह त्याग के कुछ दिन बाद गलित कुष्ठ रोग से मामी के हाथ की उंगलियां गिर पड़ी और अल्प समय पीड़ित रहकर ही वे श्री के पात पद्मों में लीन हो गई